श्री राम रामकृष्ण वचनामृत परीक्षे सतहत्तर नौ मार्च अट्ठारह सौ चौरासी लोग साधन भजन करते हैं परंतु मन रहता है स्त्री तथा धन की ओर मन भोग की ओर रहता है इसीलिए साधन भजन ठीक नहीं होता हाजरा जहाँ पर बहुत जब तप करता था परंतु घर में स्त्री बच्चे जमीन आदि थी इसलिए जब तब भी करता है